ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पाद दूसरा इस पाद में आदि मतों का दुष्टत्व प्रदर्शन है अधिकरण पहला रचना धिकरण सूत्र एक सूत्र पहला रचनानुपपत्तेश्च अनुपत्ते नुम रचना अनुपत्ते न अनुमान सूत्रार्थ अनुमान जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु से उत्पन्न हुआ है क्योंकि सुख दुख मोह से अन्वित है जैसे घट मृत्ति से उत्पन्न होकर मृत्ति से अन्वित है इस अनुमान से सिद्ध प्रधान न जगत का उपाबाद उप उपादान कारण नहीं हो सकता रचना अनुपत्ते क्योंकि जड़ प्रधान से विचित्र जगत की रचना नहीं हो सकती यद्यपि यह शास्त्र वेदांत वाक्यों का इदम परत्व ब्रह्मतत्व परत्व निरूपण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तर्कशास्त्र के समान केवल युक्तियों से किसी सिद्धांत को सिद्ध करने या दूषित करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है तो भी वेदांत वाक्यों के व्याख्यान करने वाले सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षभूत पक्षी दर्शनों का निराकरण करना चाहिए इसके लिए द्वितीय पद प्रवृत्त होता है वेदांतार्थ का निर्णय तत्वज्ञान के लिए है अतः उस निर्णय से प्रथम स्वपक्ष की स्थापना की क्योंकि अन्य पक्ष के खंडन करने की अपेक्षा वह अभ्यरित अधिक अभिष्ट है के के साधन रूप से तत्वज्ञान निरूपण करने के लिए केवल का स्थापन करना ही, करना ही ही है। दूसरे केस बात द्वेषकर स्वीकार के खंडन करने से क्या प्रयोजन है यह ठीक है तो भी बड़े बड़े संख्या आदि शास्त्र महाजनों से परिग्रहित है और तत्वज्ञान निरूपण के बहाने से प्रवृत्त हुए उनको प्राप्त कर कुछ मंदमतियों की यह अपेक्षा हो वे भी तत्वज्ञान के लिए उपादेय है और उसी प्रकार उनमें युक्तियों के संभव होने से और सर्वज्ञ से होने से होने उनकी श्रद्धा भी हो सकती है इसलिए वे शास्त्र असार है ऐसा उप उपादन करने के लिए प्रयत्न किया जाता है परंतु इक्ष ना शब्दम कामच नान अनुमानपेक्षा ये नर्वे व्याख्या व्याख्याता, व्याख्याता इत्यादि सूत्रों से पूर्व में भी संख्यादी पक्षों का खंडन किया है तो पुनः किए हुए को करने से क्या लाभ? उनकी योजना करते हैं व्याख्यान करते हैं उनका जो व्याख्यान है वह व्याख्यानाभा है सम्यक व्याख्यान नहीं है इतना ही पूर्व प्रतिपादन किया गया है इस बात में तो वेदांत वाक्यों की अपेक्षा न रखते हुए स्वतंत्र रूप से उनकी युक्तियों का प्रतिषेध किया जाता है यह विशेष है यहाँ सांख्या ऐसा मानते हैं जैसे लोक में घट शराब आदि कार्य रूप से अन्वित होते हुए रूप सामान्य कारण पूर्व सुख कारण पूर्वक का देखे जाते हैं वैसे ही सब बाह्य और आध्यात्मिक कार्य सुख दुखमो रूप से अन्वित होते हुए सुख दुख मोहरूप सामान्य कारण पूर्वक का होने चाहिए जो सुख दुख मोहात्मक सामान्य कारण है वह त्रिगुणात्मक प्रधान वृत्तिका के समान चेतन पुरुष के भोग और मोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वभाव से ही विचित्र विकार रूप से प्रवृत्त होता है उसी प्रकार कार्यगत परिणामादि लिंगों से भी उसी प्रधान का अनुमान करते हैं उस पर हम कहते हैं यदि दृष्टान्त के बल से ही निरूपण करें तो लोक में चेतन से अनधिष्ठित तंत्र रूप से अचेतन विशिष्ट पुरुषार्थ के संपादन करने में समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता लोक में ग्रह महल शयन, आसन बिहार भूमि आदि समय के अनुसार बुद्धिमान शिल्पियों द्वारा सुख प्राप्ति और दुख परिहार के योग्य रचे गए देखे जाते हैं वैसे भिन्न भिन्न कर्म फल के उपभोग योग्य पृथ्वी आदि यह संपूर्ण बाह्य जगत और अनेक प्रकार की जातियों से संबद्ध असाधारण अवयवों से युक्त अनेक कर्म फलों के अनुभव का आश्रय दृश्यमान शरीर और आध्यात्मिक जगत किसकी आलोचना बड़े बड़े बुद्धिमान शिल्पियों द्वारा मन से भी नहीं की जा सकती उसकी रचना अवचेतन प्रधान कैसे कर सकता है क्योंकि अवचेतन लोष्ट पाषण आदि में नहीं देखा जाता किंतु कु आदि से अधिष्ठित मृतिका आदि में विशिष्ट आकार रचना देखी जाती है इस प्रकार प्रधान को भी अन्य चेतन से अधिष्ठित मानना पड़ेगा मृतिका आदि उपादान स्वरूप के व्यापारित धर्म से ही मूल कारण का निश्चय करना चाहिए और आदि धर्म से नहीं करना चाहिए ऐसा कोई निया, नियामक नहीं है ऐसा होने पर कुछ विरुद्ध नहीं है प्रत्युत श्रुति अनुग्रहित होती है क्योंकि वह चेतन में कारणत्व तो समर्पण वर्णन करती है एतव रचना हेतु से अचे जगत का कारण है ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है और की अन्मायाद्य की अनुपपत्ति होने से इस हेतु स्वरूपासिद्धि का भी जो शब्द से समुच्चय करते हैं बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहात्मकता से साथ अन्य अन्वय उपपन्न उद, उद, नहीं होता क्योंकि सुखादि अंतर प्रतीत होते हैं और शब्दादि बाह्य प्रतीत होते हैं और सुखादी निमित्त रूप से प्रतीत होते हैं शब्द आदि के विशेषण होने पर भी भावना से की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार मूलांकुरादि परिमित विकारों को संसर्ग पूर्वक देखकर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होने से संसर्गपूर्वक ऐसा संसर्ग पूर्वक है ऐसा अनुमान करने वाले को सत्व रज और तम पूर्वक मानने पड़ेंगे क्योंकि उनमें भी परिमितत्व समान है परीक्षा निर्मित शयन अतः कार्य कारण भाव होने से बाह्य और आध्यात्मिक विकारों में अवचेतन पूर्वक की कल्पना नहीं की जा सकती सूत्र दूसरा प्रवृत्ते प्रवृत्ते चूत्रार्थ अवचेतन प्रधान की साम्यवस्था की प्रचति रूप प्रवृत्ति चेतन के बिना उपन्न नहीं हो सकती इसलिए भी प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता भाष्यर्थ इस विचित्र रचना को रहने दो उस रचना की सिद्धि के लिए जो प्रधान की साम्यवस्था से प्रचुति रूप प्रवृत्ति अर्थात सत्व रज और तम इन गुणों के अंगांगी भाव की आपत्ति प्राप्ति रूप विशेष कार्य के संपादन के लिए जो प्रवृत्तता है वह भी स्वतंत्र और प्रधान की नहीं हो सकती क्योंकि मृत्तिका आदि और रथ आदि में स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं देखी जाती मृत्तिका आदि अथवा रथ आदि स्वयं अवचेतन होते हुए चेतन कुलाल आदि अथवा अश्व आदि से अनधिष्ठित होकर विशिष्ट कार्य के अभिमुख प्रवृत्ति वाले नहीं देखे जाते और दृष्ट से की सिद्धि होती है इसलिए प्रवृत्त अनुपत्ति प्रवृत्ति की अनुपत्ति रूप हेतु से भी अवचेतन जगत का कारण अनुमातव्य नहीं है परंतु केवल चेतन में भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है यह ठीक है तो भी चेतन संयुक्त और चेतन रथ आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है चेतन संयुक्त चेतन की भी तो प्रवृत्ति नहीं देखी जाती तो इस दोनों में कौन युक्त युक्त है जिसमें प्रवृत्ति देखी जाती है उसकी वह प्रवृत्ति है अथवा जिसके संसर्ग से अचेतन में प्रवृत्ति देखी जाती है उसकी है पूर्व पक्षी जिसमें प्रवृत्ति देखी जाती है वह उसकी है ऐसा युक्त है क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यय हैं परंतु केवल चेतन रथि के समान प्रवृत्ति के आश्रय रूप से प्रत्यक्ष नहीं है किंतु प्रवृत्ति के आश्रय देहादि दे से संयुक्त होकर ही चेतन के सद्भाव अस्तित्व की सिद्धि होती है क्योंकि जीवित देह में केवल अचेतन रथादि से वैलक्षण्य देखा जाता है यतएव देह के प्रत्यक्ष होने पर चैतन्य दिखाई देता है और देह के प्रत्यक्षण न होने पर चैतन्य दिखाई नहीं देता इससे देह ही चेतन है ऐसा लोकायतिक चारवाक मानते हैं इसलिए अचेतन की ही प्रवृत्ति है सिद्धांति इस पर कहते हैं हम यह नहीं कहते कि जो अचेतन में प्रवृत्ति देखी जाती है वह उसकी नहीं है वह उसकी हो परंतु वह तो चेतन से होती है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि चेतन के होने पर उसका अस्तित्व है और चेतन के अभाव में अभाव है जैसे काष्ठ आदि के आश्रित बाह और प्रकाश रूप विक्रिया केवल अग्नि में उपलब्यमान न होने पर भी अग्नि से ही होती है क्योंकि काष्ठ आदि से अग्नि का संयोग होने पर वह दिखाई देती है और वियोग होने पर नहीं दिखाई देती वैसे ही चेतन के साथ संयोग होने पर शरीर आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है और उसके अभाव में नहीं देखी जाती चार के मत में भी चेतन देह ही और रथ आदि प्रवर्तक माना गया है इसलिए चेतन के प्रवर्तक होने में कोई विरोध नहीं है ऐसा यदि कहो कि तुम्हारे मत में देहादि से संयुक्त भी आत्मा के विज्ञान स्वरूप मात्र से अतिरिक्त प्रवृत्ति की अनुपत्ति होने से प्रवर्तकत्व अनुपन्न है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अयस्कांतमणि लोह चुंबक और रूपादि के समान प्रवृत्ति रहित वस्तु में भी प्रवर्तकत्व हो सकता है जैसे अयस्कांतमणि स्वयं प्रवृत्ति रहित होता हुआ भी लोह का प्रवर्तक होता है अथवा जैसे रूपादि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होते हुए भी चक्षु आदि के प्रवर्तक होते हैं वैसे ही प्रवृत्ति रहित होकर होता हुआ भी ईश्वर सर्वगत सर्वशक्तिमान होकर सबको प्रवृत्त करे यह युक्त है यदि कहो कि एकत्व के कारण प्रवृत्त के न होने पर प्रवर्तकत्व अनुपन्न है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अविद्या से प्रत्युपस्थापित नाम रूपात्मक माया के आवेश के बल से चेतन में ईश्वर भाव और प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव उपपन्न है ऐसा अनेक बार निराकरण किया गया है इसलिए सर्वज्ञ को कारण मानने पर प्रवृत्ति संभव है किंतु अचेतन को कारण मानने में नहीं है सूत्र तीसरा पयम्बुव चेत तथा पय अपि। सूत्रार्थ पयोमत जैसे दूध बछड़े के पोषण के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है और जल स्वयं बहता है वैसे प्रधान भी स्वयं प्रवृत्त होता है चेत ऐसा यदि कहो तो तथापि उनमें भी चेतन से अधिष्ठित प्रवृत्ति है क्योंकि जो अब तिष्ठन इत्यादि श्रुतियां है, अतः प्रधान जगत का कारण नहीं है पूर्व पक्षी यह ठीक है जैसे अचेतन दूध स्वभाव से ही बछड़े के विशेष वृद्धि के लिए प्रवृत्त होता है और जैसे अचेतन जल स्वभाव से ही लोगों के उपकार के लिए बहता है वैसे ही अचेत प्रधान भी स्वभाव से ही पुरुषार्थ भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होगा सिद्धांति यह ठीक नहीं कहा जाता क्योंकि में भी अर्थात चेतना ही दूध और जल में प्रवृत्ति है ऐसा हम अनुमान करते हैं कारण की दोनों वादियों करके प्रसिद्ध चेतन से अनधिष्ठित केवल अचेतन अर्थाद में प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती जो अब जो जल में रहता हुआ जो जल के भीतर रहकर उसका नियमन करता है इस प्रकार का शास्त्र क्रियाए ईश्वर से अधिष्ठित है ऐसा कहता है इसलिए जिसमें साध्य सिद्ध किया जा रहा है उस पक्षी निक्षिप्त होने से वयमत यह व्य विचार स्थल नहीं है क्योंकि चेतन गऊ स्नेह इच्छा से दूध की का हो सकती है बछड़े के शोषण से दूध खींचा जा जाता है जल को भी किसी की अपेक्षा नहीं है ऐसा नहीं है कारण कि उसकी वहन क्रिया को निम्न भूमि आदि की अपेक्षा है चेतन की अपेक्षा तो सर्वत्र दिखाई दिखलाई देती है उपसंहार दर्शनानीति इस सूत्र में तो बाह्य निमित्त की अपेक्षे अपेक्षा किए बिना ही स्वाश्रय कार्य होता है यह लोक दृष्टि से दिखलाया गया है से तो सर्वत्र ईश्वर की प्राप्त का वादी से निराकरण नहीं किया जाता। सूत्र चौथा अनपेक्षत्वात् जातापेक्ष व्यतिरानवस्थित प्रधान से भिन्न कर्म आदि सहकारी के न होने से च और अनपेक्ष पुरुष के असंग आदि होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति में अपेक्षा का स्वीकार न होने से अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता के मत में सामने से अवस्थित हुए तीन गुण प्रधान है परंतु उससे भिन्न प्रधान का प्रवर्तक अथवा निवर्तक कुछ बाह्य अपेक्षा अवस्थित नहीं है पुरुष तो उदासीन है वह न प्रवर्तक है और न निवर्तक है इसलिए प्रधान अनपेक्षा है अनपेक्षा होने से कभी प्रधान महदादि कारण से परिणत होगा और कभी न होगा यह अयुक्त है ईश्वर को तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और महामायामय होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति में विरोध नहीं है सूत्र पांचवा अन्यत्राभाव तृणादिवत सूत्रार्थ च और तृणादिवत तृण के समान प्रधान का भी स्वभाव से ही परिणाम नहीं हो सकता भावात, क्योंकि अन्यत्र रूप से अन्यत्रि के परिणाम का अभाव है पूर्व पक्षी यह ठीक है परंतु जैसे तृण पल्लव उदक आदि अन्य निमित्त के अपेक्षा किए बिना स्वभाव से ही क्षीर आदि रूप में परिणत होते हैं वैसे प्रधान भी महद रूप से परिणत हो जाएगा परंतु ऐसे कैसे परंतु यह कैसे ज्ञात हो कि तृण आदि निमित्ता अपेक्षा नहीं रखते इससे कि निमित्त नहीं होता। यदि हम निमित्त करते तो हम उससे संपादन करते कि हम संपादन नहीं कर सकते इसलिए तृण आदि का परिणाम स्वाभाविक है उसी प्रकार प्रधान का भी परिणाम हो सिद्धांति इस पर कहते हैं यदि तृण आदि का स्वाभाविक परिणाम स्वीकार किया जाता तृण तो आदि के समान प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम होता परंतु तृण आदि का स्वाभाविक परिणाम स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि अन्य निमित्त की उपलब्धि है अन्य निमित्त की किस प्रकार उपलब्धि है कारण की अन्यत्र अभाव है क्योंकि धीनु से ही उपभुक्त तृण आदि क्षीर होता है नष्ट हुआ अथवा बैल आदि से खाया गया तृण आदि क्षीर नहीं होता यदि बिना निमित्त के भी यह हो जाए तो धेनु शरीर के संबंध से अन्यत्र भी अन्यत्रि दूध हो जाएगा मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसे संपादित करने में समर्थ नहीं है। इतने मात्र से यह नि, नि, नहीं होता निरनिमित्त नहीं होता क्योंकि कोई कार्य मनुष्य संपाद्य है और कोई कार्य दैव संपाद्य है मनुष्य भी उचित उपाय से तृण आदि लेकर दूध के संपादन करने में समर्थ होते हैं पुष्कल दूध चाहने वाले पुरुष गौ को पुष्कल घास खिलाते हैं उससे पुष्कल दूध प्राप्त करते हैं इसलिए तृण आदि के समान प्रधान का परिणाम स्वाभाविक नहीं है सूत्र छहवा अभ्युपगमे पर्थावात अभ्युपगमे अपनी अर्थाभाव सूत्र अर्थ अभ्युपगमे भी प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति मानने पर भी का कोई प्रयोजन न होने से दोष ही है। प्रधान की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं होती यह सिद्ध किया गया आपकी श्रद्धा के अनुसार हम प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भी ले तो भी दोष प्रसाद ही है क्यों क्योंकि प्रयोजन का अभाव है यदि कहो कि प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है तो जिस प्रकार प्रधान को किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार किसी प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं होगी इससे तो प्रधान पुरुष भोग तथा मोक्ष रूप अर्थ के सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है इस प्रतिज्ञा की हानि होगी यदि वह ऐसा कहे कि प्रधान केवल सहकारी की अपेक्षा नहीं रखता इससे प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं रखता ऐसा नहीं प्रयोजन की अपेक्षा तो रखता है तो भी प्रधान प्रवृत्ति के प्रयोजन का विवेचन करना चाहिए भोग व मोक्ष अथवा दोनों प्रवृत्ति के प्रयोजन है। यदि भोग है तो सुख आदि आधान अतिशय से रहित पुरुष का भोग किस प्रकार होगा होगा और मोक्षो मोक्षाभाव प्रसंग भी होगा। यदि मोक्ष प्रयोजन है तो प्रवृत्ति के पूर्व भी मोक्ष के सिद्ध होने से प्रवृत्ति निष्फल होगी और शब्द आदि की अनुपलब्धि का प्रसंग आ जाएगा दोनों प्रयोजन मानने पर भोग के योग्य प्रधान त्राओ के अनंतर होने से के के अभाव का का ही होगा। उत्सुकता उत्सुकता की के लिए भी प्रवृत्ति नहीं नहीं है, में का संभव नहीं है, क्योंकि प्रधान में संभव एवं निर्मल निष्कल पुरुष में ही उत्सुकता उत्सुकता नहीं नहीं हो हो सकती, सकती। एवं निर्मल निष्कल पुरुष पुरुष में में भी द्रुक्शक्ति और प्रधान में सर्व सर्ग शक्ति की व्यर्थता के भय से यदि प्रवृत्ति स्वीकार है तो शक्ति के अनुच्छेद नित्य के समान सर्गशक्ति के अनुच्छेद होने से संसार का अनुच्छेद होने के कारण मोक्षाभाव प्रसंग होगा इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के प्रयोजन के लिए है यह अयुक्त है सूत्र पुरुषाश्म पुरुषाश्मी चेत तथा चेत तथापि तथापि इति थि सूत्र अंध और पंगु पुरुष के समान तथा लोह चुंबक के समान पुरुष प्रधान का प्रवर्तक है इति चेत ऐसा यदि कहो तो भी दोष की निवृत्ति नहीं हो सकती भाष्यर्थ पूर्व पक्षी ऐसा हो परंतु जैसे दृक शक्ति संपन्न किंतु प्रवृत्ति कोई पंगु पुरुष प्रवृत्ति शक्ति संपन्न किं, अन्य अंध कंधे पर बैठकर प्रवृत्त करता है अथवा जैसे स्वयं अप्रवृत्त होती हुई भी लोह को प्रवृत्त करती है वैसे पुरुष प्रधान को प्रवृत्त करेगा इस प्रकार दृष्टांत बल से पुनः सांख्य खड़ा होता शंका करता है सिद्धांति इस पर कहते हैं तो भी दोषी से मुक्ति नहीं है क्योंकि सिद्धान की की कैसे प्रवृत्त करेगा वंगो पुरुष भी अंधपुरुष को वाणी आदि से प्रवृत्त करता है परंतु इस प्रकार पुरुष में कोई भी प्रवृत्तिजनक व्यापार नहीं है क्योंकि वह निष्क्रिय और निर्गुण है अयश कांत मणि के समान सन्निधि मात्र से भी प्रवृत्त नहीं कर सकता क्योंकि सन्निधि के नित्य होने से प्रवृत्ति में भी नित्यता प्रसिद्ध होगी और की अनित्य होने से उसका अपना व्यापार भी अनित्य है उसकी परिवारजन सन्मुख सीधा रखना आदि की अपेक्षा है इससे पुरुष और अश्मा के समान यह समृष्टान्त उपन्यास नहीं है उसी प्रकार प्रधान को अचेतन और पुरुष को उदासीन होने के कारण दोनों का संबंध करें तो योग्यता के अनुच्छेद नित्य होने से हो मोक्षा तो भाव प्रसंग है पूर्व के समान यहाँ भी प्रयोजन भोग और मोक्ष के अभाव का विकल्प करना चाहिए परमात्मा तो स्वरूप व्यापाश्रय से उदासीन और माया के आश्रय से प्रवर्तक है इस प्रकार अतिशय विशेष है सूत्र आठवा के अंगांगी भाव की अनुपत्ति होने से भी प्रधान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती भाष्यर्थ और इस हेतु से भी प्रधान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि सत्वरज और तम की परस्पर गुण प्रधान भाव को छोड़कर समभाव से केवल स्वरूप मात्रा से अवस्थिति यह प्रधान अवस्था है उस अवस्था में एक दूसरे के स्वरूप की अपेक्षा से रहित सत्व आदि गुणों के अपने अपने स्वरूप नाश होने के भय से परस्पर के प्रति अंगांगी भाव नहीं हो सकता और उनमें शोभ उत्पन्न करने वाले किसी बाह्य पदार्थ के न होने से गुणों की विषमता निमित्त महद आदि की उपपत्ति उत्पत्ति नहीं होगी सूत्र नववा अन्यथानुमित उच्ति योगात तो। अन्यथा अनुमितव च्ञाशक्ति व्योगात सूत्रार्थ हम अनपेक्ष गुणों का अनुमान नहीं करते किंतु अन्यथा अनुमित प्रकारांतर से परस्पर सापेक्ष गुणों का अनुमान करते हैं जिससे पूर्वक दोष प्रसक्त न हो यह ठीक नहीं है ज्ञाशक्ति व्योगात क्योंकि ऐसा मानने पर भी गुणों के ज्ञान शक्ति के न होने से स्वयं साम्यावस्था से च्युति न होने के कारण परस्पर अंगांगी भाव नहीं हो सकता से महल आदि का अनुत्पत्ति दोष तदवस्थ ही है पूर्ववक्षी ऐसा हो परंतु हम अन्य प्रकार से अनुमान करते हैं जिससे यह दोष प्रसक्त न हो हम गुणों को निरपेक्ष स्वभाव तथा निरपेक्षा स्वीकार नहीं करते क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है कार्य के अनुसार गुणों का स्वभाव स्वीकार स्वीकार किया जाता है जैसे जैसे कार्य की उत्पत्ति उपपन्न होती है वैसे वैसे इनका स्वभाव माना जाता है गुणों का स्वभाव चलरूप है ऐसा हमारा सिद्धांत स्वीकार सिद्धांत है इसलिए साम्यवस्था में भी गुण वैशम्य प्राप्ति के योग्य ही रहते हैं रचना अनुपत्ति आदि पूर्वोत् दोष ज्यो के त्यों है उन दोषों के परिहार के लिए यदि सांख्य प्रधान में ज्ञान शक्ति का भी अनुमान करें तो वह प्रतिपक्षी से ही निवृत्त हो जाएगा क्योंकि एक चेतन अनेक जगत भी साम्य में के न होने से को नहीं प्राप्त होंगे यदि वे निमित्त के बिना ही विषमता को प्राप्त करने वाले होंगे तो निमित्त का अभाव समान होने से सर्वदा ही विषमता को प्राप्त होते रहेंगे इस प्रकार पूर्वोक्त दोष कार्य की अनुत्पत्ति प्रसक्त ही है सूत्र दसवा प्रतिषेधा चमंजस प्रतिषेधात असमंजस सूत्रार्थ हो चौर विप्रतिषेधात सांख्य लोग कहीं महत्व से तन मात्राओं की उत्पत्ति मानते हैं तो कही अहंकार से इस प्रकार परस्पर विरुद्ध होने से असमंजसम सांख्य मत और संगत है सांख्यो का यह स्वीकार परस्पर विरुद्ध है क्योंकि वे कहीं सात इंद्रिया मन त्वक और पांच कर्मेंद्रिया कहती हैं, कहीं ग्यारह पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और मन एवं कहीं कही से तन्मात्राओं, शब्द स्पर्श रूप उत्पत्ति का उपदेश करते हैं तो कही अहंकार से और कही अंतकरण तीन मन बुद्धि और अहंकार वर्णन करते हैं और कहीं एक बुद्धि ईश्वर को जगत का कारण कहने वाली श्रुति और उसकी अनुवर्ती से तो प्रसिद्ध ही है इससे भी का दर्शन असंगत है पूर्व पक्षी इस पर कहते हैं वेदांत का दर्शन भी असंगत ही है क्योंकि उसमें तप्य दुखभोक्ता जीव और तपक दुख प्रद संसार का जाति भेद स्वीकार नहीं किया गया है वेदांत में एक ही ब्रह्म सर्वात्मक है और संपूर्ण प्रपंच का कारण है ऐसा स्वीकार करने वालों को तप्य और तापक एक ही आत्मा के विशेष है इससे वे भिन्न नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा यदि यह तप्य और तापक एक ही आत्मा के विशेष है तो वह इन तप्य तापक से मुक्त नहीं हो सकता तब तो तापकी निवृत्ति के लिए तत्वज्ञान का उपदेश करने वाला उपनिषद शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा उष्णता और प्रकाश धर्म से युक्त प्रदीप है उनसे युक्त दीपक उनसे मुक्त नहीं हो सकता और जो जल के तरंग लहर फेन आदि का उपन्यास है उसमें भी एक इसलिए जल स्वरूप को तरंग आदि से मुक्त न होना समान ही है परंतु तप्यतापक का यह पृथक लोक में प्रसिद्ध है वैसे ही अर्थ और अर्थी परस्पर भिन्न लक्षित होते हैं यदि अर्थी से स्वतः अन्य अर्थ न हो तो जिस अर्थिक का जिस विषय में अर्थित्व है उसके लिए वह अर्थ नित्य सिद्ध ही है उससे ही उसका तद विषयक अर्थित्व नहीं होगा जैसे प्रकाश रूप दीपक का प्रकाश नामक अर्थ नित्य सिद्ध ही है इसलिए उसका तद विषयक अर्थित्व नहीं होता क्योंकि अप्राप्त अर्थ में ही अर्थिक का अर्थित्व होता है इसी प्रकार अर्थ का भी हो तो स्व के लिए ही होगा परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि यह अर्थी और अर्थ संबंधी शब्द है दो संबंधियों का संबंध होता है एक का नहीं इसलिए ये दोनों अनर्थ और अनर्थी भी भिन्न है अर्थी के अनुकूल अर्थ और प्रतिकूल अनर्थ होता है एक का उन दोनों के साथ क्रमश संबंध होता है उनमें अर्थ के अल्प और अनर्थ के अधिक होने से अर्थ और अनर्थ दोनों ही है। इससे वह तापक कहा जाता है, जो एक क्रम से दोनों के के साथ संबंध होता है। वह है। वह और तापक के एक रूप होने पर मोक्ष की उपपत्ति नहीं होती यदि उनमें भेद हो तो उसके संयोग के हेतु का परिहार होने से कदाचित मोक्ष भी हो सकता है सिद्धांति इस पर कहते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि परमार्थ में एकत्व तो होने से तप्यतापक भाव ही नहीं हो सकता यह दोष होता यदि एक रूप में तप्य और तापक परस्पर विषय विषयी भाव को प्राप्त होते परंतु यहाँ एकत्व तो होने से ऐसा नहीं है एक अग्नि यद्यपि उष्णता प्रकाश आदि भिन्न धर्मों से युक्त और परिणामशील है तो भी वह अपने को जलातीय प्रकाशित नहीं करती तो फिर एक ब्रह्म में तप्यतापक भाव कैसे संभव होगा पुनः यह तप्यतापक भाव कहाँ होगा कहते हैं क्या नहीं देखता कि कर्मरूप जीवित देह तप्य है और सूर्य तापक परंतु नाम दुख का तो वह चेतन को होता है और चेतन देह को नहीं यदि देह को ही दुख होता तो वह देह के नाश होने पर स्वयं ही नष्ट हो जाता उसके नाश करने के लिए साधनों की खोज नहीं करनी चाहिए कहते हैं देह के अभाव में केवल चेतन को भी दुख नहीं देखा गया है यह तुमको भी इष्ट नहीं है कि तप्तिक्रिया केवल चेतन की है अशुद्धि आदि दोषों के प्रसंग होने से देह और चेतन का संघात भी तुमको इष्ट नहीं है और तापको ताप होना भी तुम स्वीकार नहीं करते तो तुम तुम्हारे मत में तप्य तापक भाव किस प्रकार सिद्ध होगा यदि कहो कि सत्वगुण तप्य है जो गुण तापक है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि उनके साथ चेतना का नहीं हो सकता यदि कहो कि सत्व बुद्धि के अनुसारी होने से ही चेतन भी तप्ता सा दुखभोगता है तो परमार्थ से वह दुखी नहीं होता क्योंकि इव शब्द के प्रयोग होने से ऐसा ही प्राप्त होता है यदि परमार्थ चेतन तप्त नहीं होता तो यद्ध दोष के लिए नहीं होता डुंडम साप सा होता है ऐसा कहने मात्र से डुंड नहीं हो जाता एवं सर्प सा होता है इतने कथन मात्र से सर्प नहीं हो जाता इसलिए यह विद्याकृत है परमार्थिक नहीं ऐसा स्वीकार करना चाहिए ऐसा मानने पर हमारे पक्ष में भी कोई दोष नहीं है यदि चेतन को पारमार्थिकुम तप्य माने तो तुम्हारे मत में ही सुतरा मोक्षा अभाव अभाव होगा क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत में तापक रुण नित्य स्वीकार किया गया है यदि कहो कि तप्योर की शक्तियों के नित्य होने पर भी सहित संयोग की अपेक्षा रखता है इससे संयोग के निमित्त अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से संयोग अत्यंतिक उपरत हो जाता है उससे अत्यंतिक मोक्ष उपन्न होता है तो यह ठीक नहीं है तमोगुण नित्य स्वीकार किया गया है। गुणों का उद्भव और लय होने से, से के का भी भी अनियत अनियत है। इस प्रकार उनका वियोग भी होने से के मत में ही मोक्ष अभाव अपरिहार्य है वेदांत में तो आत्मिक स्वीकार होने से एक में विषय विषयी भाव नहीं हो सकता विकारभेद तो वाचारंभ मात्र है ऐसी श्रुति होने से मोक्ष अभाव की शंका तो स्वप्न में भी नहीं उत्पन्न हो सकती परंतु व्यवहार में तो जहा जैसा तप्यतापक भाव देखा गया है वह वहां वैसा ही है इसलिए इसके विषय में शंका करना अथवा परिहार करना योग्य नहीं है अधिकरण दूसरा महदीर्घाधिकरण महदीर्घाधिकरण सूत्र 11 का का प्रधान कारणवाद कारणवाद निराकरण निराकरण किया गया। अब कारणवाद का करना चाहिए। इस विषय में पहले कारणवादी ने ब्रह्मवादी पर जो दोष लगाया है उसका प्रति समाधान किया जाता है उसमें वैशेषिकों का यह सिद्धांत है कि कारण द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान गुणकार्य द्रव्य में समान जातीय अन्य गुणों को आरंभ करते हैं जैसे शुक्ल से शुक्ल पटका प्रसव देखने में आता है उसके विपर्य देखने में नहीं आता इसलिए चेतन ब्रह्म को जगत का कारण स्वीकार करने पर कार्य जगत में भी चेतनता संबंधित होनी चाहिए परंतु उसके दर्शन न होने से चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता उसके इस सिद्धांत को उन्हीं की प्रक्रिया से व्यचरित कर, करते हैं सूत्र ग्यारह महदीर्घव ह्रस्वपरिमंडलाभ्या महदीर्घव ह्रस्वपरिमंडलाभ्या सूत्रार्थ स्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्व दिव्यणुक और परमाणु से महदीर्घ बदवा महत् और दीर्घ उत्पन्न होते हैं वैसे चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न होता है उनकी यह प्रक्रिया है यथा योग रूपादि युक्त परिमांडल्य परिणा परिमाण अणुगत परिमाण विशिष्ट परमाणु कुछ काल पर्यंत कार्य का आरंभ किए बिना रहते हैं पश्चात वे अदृष्ट आदि पूर्वक संयोग सहकारी युक्त होते हुए द्व्याणुक आदि क्रम से संपूर्ण कार्य समूह का आरंभ करते हैं और कारण के गुण कार्य में समान जातीय अन्य गुणों का आरंभ करते हैं जब दो परमाणु द्व्यणुक का आरंभ करते हैं तब परमाणुगत शुक्ल आदि रूप विशेष गुण द्वेणुक में अन्य शुक्ल आदि का आरंभ करते हैं परंतु परमाणुगत गुण विशेष पारिमांडल्य द्वेणुक में अन्य पारिमांडल्य का आरंभ नहीं करता क्योंकि द्व्यणुक में अन्य परिमाण का संबंध माना गया है द्वेणुकर्ती परिमाण को अणुत्व और रसत्व वर्णन करते हैं परंतु जब भी दो द्वेणुक चतुर्णुक का आरंभ करते हैं तभी द्वेणुक में समवाय संबंध से विद्यमान शुक्ल आदि गुणों को आरंभकत्व समान है परंतु अणुत्व और रहसवत्व द्वेणुक में समवाय संबंध से रहने पर भी कार्य के आरंभ नहीं होते क्योंकि का महत्व और दीर्घत्व परिणाम योग माना गया है परंतु अभी बहुत परमाणु बहुत द्वेणुक अथवा द्वेणुक रहित सहित परमाणु कार्य आरंभ करते हैं तभी भी यह योजना समान ही है तो इस प्रकार जैसे परिमंडल परमाणु से अणु और रहसव द्वणु उत्पन्न होता है तथा महत्व और दीर्घ त्रिणुक आदि उत्पन्न होते हैं परिमंडल उत्पन्न ही होता अथवा जिस प्रकार अणु और से और रहर्घ त्रिणुक उत्पन्न होता है न अणु और न नस्व उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से और चेतन जगत उत्पन्न हो जाएगा ऐसा स्वीकार करने में तुम्हारी क्या हानि है यदि तुम ऐसा मानो कि द्रोणुक आदि कार्य विरोधी अन्य परिमाण से आक्रांत है इससे कारणगत पारिमांडल्यादि आरंभक नहीं होते मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ परंतु चेतना से विरोधी अन्य गुण से जगत आक्रांत नहीं है जिससे कि कारणगत चेतना कार्य में अन्य चेतना का आरम्भ न करे क्योंकि अचेतना चेतना का विरोधी कोई गुण नहीं है केवल चेतना का अभाव मात्र है इसलिए पारिवाणल आदि से वैषम्य भिन्न होने के कारण चेतना में आरंभक प्राप्त होता है सिद्धांति ऐसा मत समझो क्योंकि जैसे कारण में विद्यमान भी परिमांडल्यादि अनारंभक है वैसे चैतन्य भी इस अंश में तो दोनों पक्ष समान है पारिमांडल्यादि के अनारंभकत्व में अन्य परिमाण से आक्रांत होना कारण नहीं है क्योंकि अन्य परिमाण अणुत्व रहसत्व के आरंभ के पूर्व पारिमांडल्यादि आरंभक हो सकते हैं कारण की आरब्ध भी कार्य गुणों के आरंभ के पूर्व क्षणमात्र गुण रहित रहता है ऐसा स्वीकार किया गया है परिमंडल आदि अन्य परिमाण के आरंभ में व्यग्र है इससे अन्य परिणाम परिमाण का आरंभ नहीं करते यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि परिमाण का अन्य हेतु कारणगत संख्या स्वीकार किया गया है कारण बहुत्वाद कारण के बहुत से कारण के महत्व से और अवयवों के संयोग विशेष से महत्व परिमाण उत्पन्न होता है तद वि तद विपरीतमणु उससे विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न होता है इससे दीर्घत्व और रस का व्याख्यान हुआ ये कणाद के सूत्र है किसी संधान विशेष से कारण बहुत्व आदि आरंभ होते हैं पारिमंडल आदि नहीं होते ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य द्रव्य और अन्य गुण के आरंभ करने में सब कारण गुणों का समाश्रय समवाय समान है इसलिए स्वभाव से परिमंडल आदि अनारंभक है वैसे चेतना भी अनारंभक है ऐसा समझना चाहिए और इसी प्रकार से विलक्षण यदि कहो कि प्रकृत द्रव्य में गुण का उदाहरण अयुक्त है तो ऐसा नहीं है क्योंकि दृष्टान्त से केवल विलक्षण आरंभ मात्र विवक्षित है द्रव्य का द्रव्य ही उदाहरण होना चाहिए अथवा गुण का गुण ही इस नियम में में कोई हेतु नहीं है आपके सूत्रकार ने भी द्रव्य का गुण उदाहरण दिया है प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग प्रत्यक्ष न होने से शरीर पंचभूतात्मक नहीं है जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमि और आकाश में समवाय संबंध से रहता हुआ संयोग अप्रत्यक्ष है वैसे ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पांच भूतों में समवाय संबंध से रहता हुआ शरीर अप्रत्यक्ष होगा परंतु शरीर तो निश्चित प्रत्यक्ष है इसलिए पांच नहीं है तात्पर्य गुण है और शरीर द्रव्य है दृश्य हेतु इस सूत्र में भी विलक्षण उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है परंतु ऐसा हो तो उससे ही यह सूत्र है हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है वह सांख्य के प्रति कहा गया और यह सूत्र वैशेषिकों के प्रति कहा जाता है परन्तु एक शिष्ट परिग्रह अभिव्याख्या है इससे शिष्टों के अपरिग्रहितों का भी प्रत्याख्यान समझना इस प्रकार समान न्याय रूप से अतिदेश भी किया गया है वह सत्य है परंतु उसी का तो वैशेषिक प्रक्रिया के आरंभ में उसकी प्रक्रिया के अनुसार दृष्टान्त से यह विस्तार किया गया है बाद दूसरा भाग प्रथम समाप्त